एक बार था एक बस ड्राइवर बलानंदन नाम का। वह अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बलानंदन पढ़ा-लिखा नहीं था, पर बहुत बुद्धिमान था। हर रोज वह काम पे जाता था और अपना शिफ्ट खत्म करके शाम को घर लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताता था। एक दिन दफ्तर पर उसके अफसर ने उसको बुलाया। बलानंदन निधराओ। जी सहे बताइए, वो मुझे देर हो रही है। हाँ मुझे पता है तुम्हारे बस का टाइम हो गया है, पर आज तुमको दो शिफ्ट करने पड़ेंगे, ठीक है? बलानंदन ने दो शिफ्ट के लिए माना, ताकि उसकी पगार भी बढ़ जाए। पर इतना काम से उसको बहुत दिक्कत भी उठानी पड़ती थी। सर जी, तो इस दिखाब मेरी तंखा भी बढ़ेगी? नहीं, तुम्हारी तंखा मैं तभी बढ़ाऊँगा अगर मुझे लगा कि तुम इस काम को ठीक से कर पाओगे या नहीं। नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से ही निकाल दूँगा। बलानंदन फिर काम पे निकल गया। शाम को घर जाने के बाद उसकी बेटी उसके पास आई। पापा, मुझे ऐसी ही असली वाली बस चाहिए। ठीक है बेटी, मैं ऐसी वाली ही लूँगा। अगले दिन भी बरानंदन को दो शिफ्ट करना पड़ा। केवल दोपहर में आधे घंटे का लंच प्रेक्ट के बाद फिर से बस चलाना पड़ा रात के नौ बजे तक और घर पहुंचते पहुंचते दस बज गए इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा रात को रोज उसकी बेटी उसको असली वाला बस के लिए पूछती थी और बला नंदन उसको हर बार हाँ बोलता था एक दिन बला नंदन को लगा कि वह सच में उसकी बेटी की इच्छा पूरा करे। तो वह दिन रात उसके लिए मेहनत करने लगा, पैसे जमाने लगा, ताकि वह बस खरीद सके। एक दिन अपना काम खत्म करके वह वा घर वापस जा रहा था। अचानक से उसकी बस गोल-गोल घूमने -गोल लगी। साधारण बस अब एक डबल डेकर बस बन गया। बलानंदन हैरान रह गया। स्टीयरिंग पहिया, गियर, बस के सीट, सब कुछ अपने आप बदलने लगे। बलानंदन बस से उतर गया और देखा कि बस कितना लाजवाब बन गया। फिर अचानक से बस बोलने लगा, "हे बलानंदन कैसे हो? तुम मुझे रोज़ याद करते हो ना? तो इसलिए मैं आ बस बोल रहा है ओ, और क्या मैंने इस बस को याद किया? ये कब? मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। बस ने बलानंदन को अपनी बेटी को दिया हुआ वादा के बारे में याद दिलाया। मैं मेहनत करके तुम जैसा बस खरीदना चाहता था, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम ऐसे मेरे सामने आ जाओगे। मुझे पता है तुम्हारी मेहरत अपनी बेटी के लिए प्यार और काम के प्रति आदर देकर मैं बहुत खुश हुआ इसीलिए मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने आया हूँ क्या तुम मुझे सही रास्ता दिखाने के बाद छोड़ दोगे? मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और मैं कोई जादू नहीं कर सकता जब तुम्हें सफलता प्राप्त हो � तो बलानंदन ने लाल बस की बात मान ली। घर पहुंचने के बाद उसने अपने परिवार को बाहर बुलाया बस दिखाने के लिए। बलानंदन के घर वाले लाल बस देखकर चौंगे। उसकी बेटी ने उसको खुशी से गले से लगा लिया। पापा, असली वाला लाल बस, वाह! बलानंदन के घर वाले ये सब देखकर खुश थे कि उसकी मेहनत से वह इतना बड़ा बस खरीद पाया। उस दिन से बलानंदन हजार से ज्यादा लोगों को बस की सवारी देने लगा अलग-अलग जगहों तक। लाल बस की मदद से उसके कई अच्छे यात्री बन गए। अपनी मेहनत की कमाई से उसने 30 डबल डक्कर बसें खरीदे। हर एक बस के लिए एक ड्राइवर रखा और उनको हर महीने तंखा भी दिया। 30 बसें लोगों को 30 अलग-अलग स्थानों पर ले जाया करती थीं। लालबस भी बालानंदन की मेहनत को देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया। अंत में जब उसको सफलता मिल गई, तो लालबस अपने असली रूप में वापस चला गया। लालबस, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं इस ऐहसान को कभी नहीं भूलूँगा। इसी तरह बलानंदन ने डबल डेकर रेड बस प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी शुरू कर ली अपने 23 बसें के साथ और जल्द उसने पूरे देश में अच्छा नाम कमा लिया इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे तो कुछ भी पा सकते हैं और इस काम के लिए कोई चमत्कार की भी जरूरत नहीं सुबह सवेरे क आराम से सो रहे थे, जब एक मुर्गे की पुकार ने उनको जगाया। ओह, ओह! दोनों भाइयों ने अपना कान तकियों से बंद करने की कोशिश की। दूसरी ओर सारे मुर्गे इतने जोर से पुकारा कर रहे थे कि जैसे उनके बीच कोई दौड़ चल रही थी। बैंगन भी मुर्गों के कुकड़कों से जग गया। खिड़की के पास गया और देखा कि सारे मुर्गे बहुत जोर-जोर से पुकारा कर रहे थे। एह! बागल मुर्गे, तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली? यहाँ खड़े होकर गला फाड़ रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ! ऐसा कहकर बैंगन ने अपनी खिड़की बंद की और वापस सोने चला गया। लेकिन मुर्गों ने तो चुप नहीं किया हे भगवान मैं इनकी आवाज़ रोज़ सुन सुनकर थक गया भाई। टिंकू खिड़की के पास गया और अचानक से उसको एक ख्याल आया। हे、hey、टिंकू मेरे पास एक कमाल की योजना है चलो हम मुर्गों के पास चलते हैं। बैंगन बाहर गए और देखा कि तरातरा तरा के मुर्गे शोर मचा रहे थे। अब तुम लोग प्रतियोगिता जैसे चिल्ला ही रहे हो, तो क्यों ना एक असली वाली प्रतियोगिता हो जाए? जीतने वाले को पुरस्कार भी मिलेगा। सब मुर्गे पुरस्कार का नाम सुनकर उत्साहित हो गए। क्या है? क्या है? क्या है? तुम सब में से जो भी सबसे अंत में चिल्लाएगा वही जीतेगा। मुर्गे ये सुनकर सोचे, हाँ, बस इतना ही। और फिर सब प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए। बैंगन को समझ आ गया बिंग को क्या कर रहा था, और चोरी छुपे उसको आंख भी मारा। फिर तीनों वहां से चले गए। वारे बिंकू, तुम्हारी योजना तो बड़ी कमाल की है। अब हमारा ये मसला हाल हो जाएगा। उनके जाने के बाद सारे मुर्गे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कौन सबसे पहले पुकारा करेगा और इसी प्रकार काफी देर भी हो चुकी थी। अपनी आप पर काबू रखते हुए मुर्गे चुपचाप खड़े रहे। इसी तरह तीन दिन बीत गए और सब कुछ शांत था। बाकी के सारे सब्जी भी आराम से सोने लगे। सब बहुत आलसी बन गए और उनका काम भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। इंकू बिंकू और बैंगन को लगा कि जब से मुर्गों ने पुकारा करना बंद किया है, तब से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने मुर्गों के पास जाने का निर्णय लिय जब मुर्गों के पास पहुँचे, तो उन्होंने एक बड़ा बिलवान और सुंदर मुर्गा देखा। तीनों इतने सुंदर मुर्गे को देखकर हैरान रह गए। सुंदर मुर्गे ने कहा, अच्छा तो तुम ही वो लोग हो जिन्होंने इन सब मुर्गों को इस मूर्ख प्रतियोगिता में भाग लेने को बोला है? हाँ, पर पिछले तीन दिनों से सारे सबसे � और सबका काम भी अपोर्नर है क्या? हम मुर्गों का काम ही ही है कि हम सब को सुबह सवेरे जगाएं पर तुम लोग अलार्म घड़ियों पर निर्भर होकर बहुत आलसी बन गए हो। जो भी सुबह सवेरी जागता है वह 10 गुन्ज यादा सक्रिय और तेज होता है। अब हमें माफ कर दो। राक्रुति के विरुद्ध जाने का अंजाम हमें समझा गया। आपने सही कहा। अलाम घडियों की वजह से हम सब बहुत डालसी बन गए। हाँ, जैसा आपने कहा, हम सच में ताजा महसूस करते हैं जब भी सवेरे जाते हैं। आपसे हम मुर्गों की सहायता से रोज सवेरे जागा करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस दिन से सारे सब्जी जल्दी जागने लगे और मुर्गे और सब्जियों के बीच भी अच्छी दोस्ती हो। एक गांव में रहती थी एक महिला शांतमा अपने बेटे विष्णु के साथ वह अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती थी और विष्णु भी अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। परंतु विष्णु को इतना ज्यादा मजदूरी और मेहनत करना पसंद नहीं था। हर रोज शांतमा कठोर परिश्रम करके पैसे कमाती थीं। आधा पैसा विष्णु के पढ़ाई के लिए जमा करती थीं। विष्णु पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था। हर किसी की मदद करता था और जब भी किसी को उसकी जरूरत होती है, वह आवश्य आगे आता था। ए तो उसने सड़क पर एक बूढ़े जख्मी आदमी को देखा। विष्णु ने जल्दी उस आदमी की मदद की। उसको वह घर ले गया और कुर्सी पर बिठाया, सारे घाव की मरम्मत की और पट्टी भी लगाया। अगले दिन तक उस आदमी को अपने ही घर में रखा था। सुबह सवेरे जब जागा, तो उसने देखा कि आदमी वहाँ से जा चुका था। मुझे फरश पर सोने से बेहतर है कि मैं माँ के लिए एक बड़ा सा बिस्तर ले आऊँ। जैसे विष्णु ने ऐसा सोचा, जो भी उसके दिमाग में था, वो उसके सामने प्रकट हो गया। उसकी माँ जो जमीन पर सो रही थी, अचानक बिस्तर पर लेटी थी। विष्णु हैरान परिश्रार हो गया। तुरंत उसने अपनी माँ को जगाया। माँ, माँ, तु और मुझे क्यों जगाया, माँ ये सारा सामान देखकर मैं डर गया। जब माँ ने जाकर देखा, तो वो भी हैरान रह गई। ये क्या जादू है? और मैं इस बिस्तर पर कैसे आ गई विष्णु? माँ केवल बिस्तर ही नहीं, पूरे घर को तो देखो, इतने सारे चीजें अचानक से आ गए। माँ ने देखा, पर समझ नहीं पाई कि ये कैसे ह तो तुम जाओ और सो जाओ। विष्णु के सोने के बाद माँ कुर्सी पर बैठ गई। सोचते-सोचते उसकी नजर विष्णु की स्कूल के बैग पर पड़ी, जो बुरी तरह से फटा हुआ था। अरे नहीं, विष्णु का बैग फिर से फट गया। मुझे इसके लिए नया बैग लाना पड़ेगा। ऐसा सोचते ही एक नया बैग उसके सामने प्रकट हो गया। श शायद कल भी विष्णु ने इसी कुर्सी पर बैठकर इन सारी चीजों के बारे में सोचा होगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो इस कुर्सी पर बैठकर बस सोचने से वो चीजें आ जाती हैं? जब से वो बूढ़े आदमी ने इस कुर्सी पर बैठा था, तब से ऐसा हो रहा है। शांतमा ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझा। अगले दिन माँ, ये सारी चीजें हमारे घर पे आए कैसे? विष्णु बेटा, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुमने उस बुजुर्ग आदमी की मदद की और उसके घाव की मरम्मत की। अगर तुम्हें वो आदमी फिर से कहीं पे दिखाई दिया, तो उसको अवश्य घर ले आना। उस दिन से, जब भी शांतामा कुर्सी पर बैठकर किसी भी चीज के ब दोनों सुखी से अपना जीवन बिताने लगे। गांव की सारे लोग देखने लगी कि कैसी शांतम्मा काम पे गए बिना घर में इतने सारे नए चीजें ला रही थी। शांतम्मा की पड़ोसी विमला जानना चाहती थी कि ये सब हो कैसे रहा था। चोरी छुपे वो उसके घर आई और देखने लगी। उसने शांतम्मा को कुर्सी पर बैठकर � ये देखकर विमला आज चरित्र चकित रह गई। कुछ भी करके ये कुर्सी मुझे लेना ही पड़ेगा। उस रात जब शांतम्मा और विष्णु सो रहे थे, विमला चोरी से घर के अंदर आई और कुर्सी ले गई। जल्दी अपने घर वापस गई और कुर्सी पर बैठ गई। लालच में आकर सोचने लगी कि उसको क्या-क्या चाहिए। मैं क्या मांग� हाँ, मुझे एक ऐसा घर चाहिए जो इस दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा होगा, ना बनाया होगा। ऐसा बोलते ही विमला का पूरा घर ही गायब हो गया। उसकी लालच की वजह से वह अपने सारे चीजों से भी हाथ धो बैठी। शांतमा और विष्णु खुशी से जीवन बिताते गए, ये सोचते हुए कि शायद कुर्सी अपने आप गायब ह की ज़रूरतमन की मदद करने से अच्छा फल मिलता है और लालच में इंसान सब कुछ खो बैठता है। एक बार थे तीन दोस्त माधुरी, नविया और गीता जो बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक से वहाँ पर एक कंगन बेचने वाला आया। कंगन रंग बिरंगे कंगन सब खुश हो गए। और कंगन वाले के पास चलूटे पर माधुरी उदास थी क्योंकि उसके पास कंगन खरीदने के पैसे नहीं थे नव्या और गीता ने देखा कि माधुरी निराश थी तो उसके पास मुड़कर वापस गए और पूछा कि क्या हुआ नव्या मेरे पास कंगन के लिए पैसे नहीं है कोई नई बात है क्या तुम तो हमेशा यही कहती हो अरे माधुरी बुरा म धीरे-धीरे पैसा जमा करकर कर तुम बाद में भी खरीद सकती हो। मैं भी उसी समय खरीदूंगी। चलो, जब तक तुम्हारे पैसे जमा नहीं हो जाते, हम इंतजार करेंगे। बाथरूम ने अपने सहेलियों को अलविदा किया और घर की ओर चल पड़ी। घर पर उसकी माँ ने देखा कि उसका मन कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। क्या हुआ मेर बाजार में एक कंगन वाला आया था सब लोगों ने खुशी से कंगन खरीदे अगर हमारे पास काफी पैसे होते तो आप भी मेरे लिए खरीदते ना हाय मेरी बच्ची चिंता मत करो तुमको पता है असली धन क्या होता है एक दयालु दिल और दूसरों की मदद करना और इससे हम कुछ भी पा सकते हैं ठीक है बेटा अपनी माँ की बातें सुनक और उस रात वह शांति से सो गई। एक दिन माधुरी और उसके सहेलियां बातें कर रहे थे, जब उन्होंने एक गधे को भारी लकड़ी उठा ली जाते हुए देखा। माधुरी ने गधे की ओर देखा और अपनी माँ की बातों को याद किया। माधुरी गधे का बोझ हल्का करना चाहती थी। अपनी सहेलियों से भी मदद मांगा। अच्छी चीं, य माफ करना माधुरी मेरी कपड़े नए हैं तो मैं नहीं आ सकती माधुरी ने अब गधे की मदद अकेली ही करने का निर्णय लिया यह तो काफी मुश्किल काम था पर फिर भी उसने किया इसी दौरान एक बूढ़ी महिला वहाँ पर अपने गधे को ढूंढते हुए आई ओ बिल्लू रुक बिल्लू मैं तेरे पीछे और नहीं तोड़ सकती बूढ जब वह पास आई, तो उसने माधुरी को गधे के पास देखा। अरे, बेटी, कौन हो तुम? अम्मा जी, मैंने आपकी गधे को अकेले इतना भार लेकर चलते हुए देखा। तो बस, मैंने थोड़ा सा बोझ हल्का कर दिया गधे की मदद करने के लिए। क्या? तुमने अकेले इतना भार उठा लिया? वाह, तुम तो काफी बलवान बच्ची हो। क्� चलो इस लकड़ी को साथ उठा ले चलते हैं। ज़रूर अम्मा जी। माथुरी बूढ़ी महिला के घर गई और उसकी मदद की। ठीक है अम्मा जी, अब मैं घर चलती हूँ। अलविदा। अरे लड़की रुको तो सही। तुम बहुत प्यारी हो। तुमने अपने कपड़ों और हाथों के गंदे होने की परवाह किए बिना मेरी इतनी मदद की। महारा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक दौफा माथुरी को लगा कि यह चक्की रसोई में उसकी माँ को काम आएगी और खुशी से भेंट स्वीकार किया प्यारी बच्ची यह कोई साधारण चक्की नहीं है ये जादुई चक्की है इस चक्की से तुम कोई भी खाने की चीज़ पा सकती हो और केवल तुम ही इसको रुको रुको कहकर रोक सकती हो कि बातें सुनी और वहाँ से चली गई। घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताया। माधुरी की माँ उत्सुक थी चक्की के जादू को देखने के लिए। गिरककर बोली, ओ जादुई चक्की हमें खाने के लिए चावल दे दो। ऐसा बोलते ही चक्की चलने लगी और उसमें से चावल के दाने निकलने लगी। दोनों माधुरी और उसकी माँ यह नजारा देखकर आस चरिया चकित रह गए। चक्की चलती गई और सारा कमरा चावल से भर गया। माधुरी की माँ को अब फिकर होने लगी। अरे माधुरी, हाय अब हम इसको रोकेंगे कैसे? जी माँ, मुझे पता है इसको कैसे रोकना है। ओ जादुई चक्की, तूने काम किया सही, बस रुक जा अभी। ऐसा बोलते ही चक्की रुक गई। अरे बेटी अब हम इतना चावल का क्या करेंगे अरे हाँ हम इसको बाजार में बेचकर पैसे कमाएंगे तो दोनों गए बाजार और चावल को बेचकर अच्छा पैसा कमाया कई दिनों तक उन्होंने चावल अनाज गेहूँ सब बेचकर खूब धन कमाया माधुरी की माँ ने माधुरी के लिए वो सारी चीजें लाई जो उसको चाहिए था माधुरी की सहेलियां उसको नए कपड़े सुनहरे कंगन चमचमाते जूतों में देखकर हैरान ही रह गए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जब हम दूसरों की मदद दिल से करेंगे तो उसका इनाम कई गुन्ज यादा होकर वापस हमारे पास ही आता है। एक बार रहते थे दो दोस्त प्रवीन और नवीन। दोनों ने मजे से खेल-खुद में अपना बचपन साथ में गुजारा। बाकी लोगों से अलग दोनों पढ़ाई के बाद नौकरी के जल्दी में नहीं थे। उनको शौक था अनोखे और पुरानी चीजों को ढूंढ़ निकालने का। एक दिन प्रवीण और नवीन निकले कुछ प्राचीन वस्तुओं की खोज में। अचानक से उनको कोई अनोखी चीज कोड़े में मिल गई जिग्यास होकर उन्होंने उस चीज को बाहर निकाला तो वो एक चांदी का च्छाता था मैंने कभी भी ऐसा चमकीला च्छाता देखा ही नहीं हाँ मैंने भी चलो इसको खोलते हैं हाँ हा। हाय, हाय, देखो इस छाते को पूरा चांदी का है। वाह, कितना सुंदर है ये। ओह, मुझे किसने जगाया? हाय, तूने किसी की आवाज सुनी क्या? हाँ, भाई। लगता है हमने यहाँ पर किसी की नींद खराब की है। वैसे यहाँ पर रहेगा कौन? क्यों नहीं रहेगा? मैं तो यही हूँ। प्रवीण और नवीन ये देख रहे थे कि ये बोलने की आवाज़ आ कहाँ से रही थी? इधर उधर देखना बंद करो, मुझे देखो, मैं छतरी हूँ। ये तो जादू है। तुमने कभी बोलने वाला छाता देखा है? अरे हाँ, भाई ये तो चमत्कार हो गया। मैं हूँ छेत्री। जो भी मुझे खोलेगा, मैं उसकी बात सुनती हूँ। पर अगर कोई मुझे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा, तो मैं उल्टा उसको दंड देती हूँ। हाँ, हम जो मांगिये आप वो करोगे? चलो हम एक बार आजमा लेते हैं भाई। नवीन ने आसपास देखा तो उसको एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो ठीक से चल नहीं पा रहा था। छतरी मेम्स आप आप उस बूढ़े को देख रहे हो क्या? क्या आप उसको एक छड़ी दे सकते हो क्या चलने के लिए? ऐसा बोलते ही बूढ़े के हाथ में एक मजबूत छड़ी आ गई। प्रवीण ये जादू देखकर हैरान रह गया। क्या कमल की छतरी है ये? अब से मैं इसका इस्तेमाल करके अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। <laughs> दोनों ने छतरी को साथ लिया। नवीन के घर पहुँचकर दोनों ने घर के पीछे एक छोटे से कमरे में इस जादुई छतरी को छुपा दिया। अगली सुबह नवीन के माता-पिता उससे बात करने आए। नवीन बेटा, क्या सोचा है अब? नौकरी के लिए कहीं पे देखा है? नहीं पिताजी, मेरा रिसर्च अब समाप्त हुआ है। मेरे पास एक योजना है। जो भी प्राचीन वस्तुएं मैंने आज तक जमा किए हैं ना, मैं उनके साथ एक म्यूजियम खोलूँगा। म्यूजियम से तुमको ऐसे कैसे कमाओगे? म्यूजियम के अंदर जाने के लिए टिकेट तो लगेगी ना माँ, वही मेरी कमाई होगी। नवीन के माता पिता को उसकी योजना पसंद आई और उन्होंने उसको अपना आशीर्वाद दे दिया। दूसरी ओर प्रवीन के माता पिता भी उससे बात करना चाह रहे थे पर प्रवीन ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। प्रवीन अपने घर से निकला और सीधा नवीन के पास आया दोनों तुरंत नवीन के घर के पीछे गए अपने गुपत जगा से छत्री को वापस निकाला प्रवीन ने छत्री को अपने हाथ में लिया और बोला नवीन पूड़ी में से सबसे पहले इस छत्री को निकाला किसने? तुमने? और इसको खोला किसने? हाँ तुमने भाई? तो ये छत्री किसकी होनी चाहिए? मेरी। ये क्या बोल रहे हो प्रवीण? इस छत्री को मैं तुम्हारे साथ क्यों बांटू? इस जादू का फ़ायदा तुमको क्यों ना चाहिए? और इसको मैं तुम्हारे घर के पीछे क्यों छुपा के रखूं? तो आप क्या करना चाहते हो तुम? ये छतरी मेरी है, तो मैं इसको अपने पास ही रखूँगा। मैं इसको खुद के लिए इस्तेमाल करूँगा। यार जब हमें ये चाता मिला तो हम साथ में थे ना? अरे भाई हम साथ साथ बड़े हुए हैं और अब तुम ऐसी बातें कर � ये जादुई छतरी तो सिर्फ मेरी है। ऐसा कहकर प्रवीन ने छतरी को खोला। खोलते ही जादुई छतरी अपने आप प्रवीन के हाथ से उडकर नवीन के हाथ में आ गई। मैं सिर्फ नवीन की बात सुनूंगी क्योंकि ये एक ईमानदार इंसान है और स्वार्थी नहीं। तुम्हारे जैसे धोखे बाज और मतलबी इंसान के साथ मैं नहीं रहू मुझे लगा तो मेरा सच्चा दोस्त है प्रवीण मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तूने मुझे धोखा दिया है प्रवीण को समझ नहीं आया कि वह क्या करे ना छतरी थी ना उसका दोस्त उसने छतरी को छीनने की कोशिश की पर छतरी उसके हाथ में आए ही नहीं छतरी ने प्रवीण को इतना डराया कि अंत में उसने हार मान लिया और वहाँ से भाग निकला। नवीन ने जैसे अपने मां-बाप को बोला था, वैसे ही उसने एक म्यूजियम खोला अपनी जमाए गई वस्तुओं का प्रदर्शन करने के लिए। उसने हर एक चीज को बहुत ही सुंदर तरीके से रखा ताकि सब लोग देखने के लिए आएं जरूर। नवीन की योजना के अनुसार बहुत सारे लोग म्यूजियम पर आने लगे। नवीन अच्छे से पैसे कमाने लगा और उनको जमाने भी लगा। पर नवीन वहाँ पर रुका नहीं। जादुई छतरी की मदद से वह अलग-अलग जगाओं पर उड़ता गया ताकि वह अपने म्यूजियम के लिए और चीजें जमा कर पाए। नवीन खुशहल तरीके से अपना जीवन � प्रवीण जिसने अपने ही दोस्त को धोखा दिया अंत में कुछ नहीं कर पाया उल्टा अपने माता पिता पर बोझ बनकर बैठा रहा